माँ की बातें श्री सुरेंद्रनाथ सरकार इसी समय वाराणसी से ब्रह्मचारी देवेंद्र नाथ आ पहुँचे उक्त ब्रह्मचारी कहते थे कि वे पूर्व जन्म की बात जान पाने पाते हैं चार पांच वर्ष पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मानो पूर्व जन्म में उनका गुरु था लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता था और उनकी ये सब बातें पागल का प्रलाप कहकर हँसी में उड़ा देता था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 मैं माँ से संयास लेने आया हूँ लेकिन जब तक आप माँ से इस बारे में अनुरोध नहीं करेंगे तब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी ठाकुर की इच्छा से मैं इस समय आया हूँ आपके कहे बिना होगा नहीं इसलिए ठाकुर ने मुझे इस समय भेजा है मैं ठाकुर और सीमा का वाराणसी में प्रत्यक्ष दर्शन करके आया हूँ उनसे बातचीत भी हुई थी ये सब सच्ची बात है मैंने कहा मैं अपने आप नहीं कहूंगा, देखूं क्या होता है देवेंद्र तो फिर मेरा सन्यास किसी प्रकार भी नहीं होगा हम लोग सात आठ दिन थे इस बीच देवेंद्र अत्यंत उतावले हो चले इस पर मुझे भी आश्चर्य हुआ जो भी हो एक दिन सवेरे मैं अकेला ही माँ के पास जाकर बोला माँ तुमसे एक बात कहनी है माँ ने हंस कहा अच्छा थोड़ी देर बाद आना जब मैं सब्जी काटने बैठूंगी तब आना कुछ देर बाद माँ सब्जी काटने बैठी जब मैं वहाँ पहुँचा तो बोली तुम्हें क्या कहना है अब बोलो मैंने कहा तुम तो सब कुछ जानती हो वाराणसी में देवेंद्र को तुमने दर्शन भी दिया है ठाकुर ने भी दर्शन दिया है अब उसकी इच्छा इक, सन्यास ग्रहण करने की है वह तो अब संसारी बन रहेगा नहीं तो आप सन्यास क्यों नहीं दे देती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 अप्रतिम भाव से हृदयपूर्ण हो उठा देवेंद्र जब गेरुआ कपड़ा पहनकर माँ को प्रणाम करने आया तब माँ ने मुझसे कहा देख रहे हो यह मानो कोई और है पहले का व्यक्ति नहीं रहा काली मामा माँ के मंझले भाई भूदेव के पिता आकर मुझसे अनुरोध करने लगे कि मैं भूदेव के विवाह में सम्मिलित हूँ लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं माँ के पास ही रहूँ मेरा मनोभाव जानकर माँ ने कहा नहीं उसे जाने की आवश्यकता नहीं वह यही रहेगा विवाह के उपलक्ष में रसोइए ब्राह्मण लोग भोजन बना रहे थे देवेंद्र और मैं थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे एक यह देखकर कर माँ ने उन लोगों से कहा उनके गले में जनेऊ नहीं है इसीलिए सोच रहे हो कि ये तुमसे छोटे हैं आह इनके समान भला क्या कोई और है